वेदांत सिद्धांत और व्यवहार स्वामी सारदानंद यह पुस्तक अमेरिकन श्रोतागणों के सम्मुख स्वामी सारदानंद द्वारा दिए गए एक भाषण का हिंदी अनुवाद है हमें विश्वास है कि यह पुस्तक उन लोगों के लिए विशेष लाभ की होगी जो संक्षेप में वेदांत के मूल तत्वों की रूपरेखा तथा आज के संसार के धार्मिक एवं दार्शनिक विचारों के साथ उसका संबंध जानने के इच्छुक हैं आज सायंकाल हमारा विषय है वेदांत दर्शन दर्शन और मानव जीवन में में इसका प्रयोग। भारत में यह श्रेष्ठ हजारों वर्ष पहले प्रकाश में आ चुका था पर इसका आविर्भाव कब हुआ इसके संबंध में कोई निश्चित काल निर्धारित करना कठिन है इसका अस्तित्व हम बौद्ध धर्म तथा बौद्ध काल पूर्व के दो महाकाव्य रामायण और महाभारत के भी बहुत पहले पाते हैं भारत में विद्यमान सभी विभिन्न धर्मों तथा मत मतांतरों का परीक्षण करने पर हमें वेदांत के सिद्धांत उनमें प्रत्येक में निहित मिलते हैं इतना ही नहीं वेदांत मत प्रवर्तक ऋषि अथवा विचार विचारद्रष्टा तो यहाँ तक साधिकार कहते हैं कि पृथ्वी तल पर इस समय प्रचलित सभी धर्मों में इसके सिद्धांत विद्यमान हैं और भविष्य में आने वाले सभी धर्मों में भी रहेंगे वेदांत जिस लक्ष्य की ओर निर्देश करता है वह वही लक्ष्य है जिसकी ओर सभी धर्म सभी समाज और संपूर्ण मानव जाति कम क्रम विकास तत्वानुसार ज्ञात अथवा अज्ञात रूप में अग्रसर हो रही है इस दर्शन की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि इसका निर्माण किसी एक व्यक्ति या धर्म प्रवर्तक द्वारा नहीं हुआ है जैसा कि वेदांत शब्द बतलाता है इसकी रचना वेदों के उत्तरखंड अर्थात ज्ञान के आधार पर हुई है प्राचीनतम हिंदू भाष्यकार के अनुसार संस्कृत धातु विद जानना में निष्प्रपन्न वेद शब्द का अर्थ है समस्त अतिद्रिय दिव्य ज्ञान जो मनुष्य को अब तक प्राप्त है तथा जो भविष्य में प्राप्त होगा और जिन ग्रंथों में यह ज्ञान संचित है उनके लिए यह शब्द बाद में व्यवहित होने लगा वेदों के भाष्यकार का यह भी कहना है कि यह दिव्य ज्ञान केवल हिंदुओं को ही नहीं अन्य लोगों को भी व्यक्त हुआ होगा और उनका अनुभव भी वेद माना जाना चाहिए वेद दो बड़े भागों में विभक्त किए गए हैं पहला कर्मकांड जो मनुष्य को यह सिखलाता है कि कर्तव्य नैतिकता का पालन तथा अन्य अनुष्ठानों द्वारा कैसे स्वर्ग को जो कि भोग का उच्च स्थान है प्राप्त कर सकता है और दूसरा ज्ञानकांड जो उसे यह सिखलाता है कि उसका लक्ष्य स्वर्ग का उपभोग भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वह भी क्षणिक और अनित्य है वरन उसका ध्येय होना चाहिए सर्वविध दृश्य जगत से परे होना तथा अपने आप में उस अद्वितीय सर्वव्यापी ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेना जो कि समस्त ज्ञान एवं शक्ति का केंद्र है अवश्य ही हिंदुओं को इस दर्शन को अभिव्यक्त करने में सदियों का समय लगा दर्शन की चर्चा करते हुए हमें इस बात का सर्वदा ध्यान रखना होगा कि भारत में वह धर्म के विरुद्ध कभी नहीं गया ये दोनों ही सर्वदा साथ साथ चल, चलते रहे समि रूप से मनुष्य के अनुकूल होने के लिए धर्म केवल हृदयग्राह्य ही नहीं वरन बुद्धिग्राह्य भी होना चाहिए और इसीलिए उसका अध्यात्म विद्या के सुदृढ़ आधार पर प्रतिष्ठित होना ही आवश्यक है क्योंकि क्या मनुष्य विचार आवेग और इच्छा शक्ति का सम्मिश्रण नहीं है क्या कोई भी एक धर्म जो इन क्षेत्रों में उसकी सर्वोच्च आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं करता उसे संतुष्ट कर सकता है विज्ञान के द्रुत गति और बाह्य तथा भौतिक संसार के अध्ययन द्वारा प्रतिदिन होने वाले उसके आश्चर्यजनक आविष्कार अनेक व्यक्तियों के हृदय में भय उत्पन्न कर रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है कि वे यह सोचने लगे हैं कि दिनों दिन धर्म की नींव ही खाली जा रही है और इस आधारशिला पर निर्मित संपूर्ण सामाजिक रूपरेखा आसन्न संकट में पड़ गई है पर प्राचीन दृष्टाओं ने आभ्यांतरिक संसार के अध्ययन द्वारा धर्म नैतिकता कर्तव्य तथा संक्षेप में प्रत्येक वस्तु का आधार उस एकता में पाया जो इस विश्व की पृष्ठभूमि है तथा जो सच्चिदानंद स्वरूप महासागर है जिससे इस विश्व की उत्पत्ति हुई है यदि वे प्राचीन दृष्टा आज यहाँ होते तो उन्हें यह देखकर प्रसन्नता होती कि नींव उखाड़ने के बदले विज्ञान धर्म के आधार को इतना सुदृढ़ करता जा रहा है जितना वह पहले कभी नहीं था क्योंकि यह उसी लक्ष्य उसी एकता की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है और यह ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि क्या विश्व समष्टि रूप में संबद्ध एक और अखंड नहीं है क्या आंतरिक और बाह्य रूप में इसका विभाजन स्वेच्छाचारिता नहीं है क्या बाह्य विश्व का उसके वर्तमान रूप में हमें कभी ज्ञान हो सकता है पुनश्च हम उन प्राकृतिक नियमों की चर्चा करते हैं जो बाह्य जगत का संचालन करते हैं किंतु हमारा मन ही बाह्य विश्व में घटने वाली घटनाओं की श्रृंखला को एक विशिष्ट पद्धति द्वारा श्रेणीबद्ध करता है क्या ये प्राकृतिक नियम इस विशिष्ट मानसिक पद्धति के अतिरिक्त और कुछ है वेदांत के अनुसार यह विश्व एक संबद्ध समवाय है बाह्य जगत से प्रारंभ कर आप आंतरिक में तथा आंतरिक से आरंभ कर बाह्य में पहुंच जाएंगे सच्चिदानंद रूपी अनंत महासागर से यह विश्व प्रकट हुआ है और पुनः उसी में विलीन हो जाएगा अनंत काल से यह विश्व क्रम विकसित इवॉल्विंग और क्रम संकुचित इन्वॉल्विंग होता आ रहा है इसे हम एक इकाई यूनिटी के रूप में देखें तो हमें प्रतीत होगा कि इसमें न परिवर्तन हो सकता है न गति यह पूर्ण है और सर्वविध तथा कथित परिवर्तन इसी में विद्यमान है फिर भी यह इकाई ज्यों की बनी रहती है परिवर्तन और गति तभी संभव है जब तुलना का भाव हो पर तुलना दो या अधिक वस्तुओं में ही हो सकती है पुनश्च यह क्रम विकास और क्रम संकोच यह अव्यक्ति और अव्यक्त या बीज रूप में पुनरावर्तन इस क्रम का किसी सम विशेष में प्रारंभ नहीं हो सकता इसका प्रारंभ स्वीकार करने का अर्थ होगा शिष्टकर्ता का प्रारंभ स्वीकार करना और इतना ही नहीं यह भी कि वह शिष्टकर्ता निर्दय और पक्षपाती है जिसने प्रारंभ में ही इन विभिन्नताओं को जन्म दिया है फिर एक और कठिनाई उत्पन्न हो सकती है शिष्टकर्ता अर्थात प्रथम कारण शिष्ट द्वारा संपूर्ण या असंपूर्ण बनाया गया होगा अथवा वेदांत के अनुसार शिष्ट भी उतनी ही नित्य है जितना स्वयं शिष्टकर्ता बात केवल इतनी ही है कि यह कभी व्यक्त अवस्था में रहती है और कभी अव्यक्त अवस्था में तव सृष्टि का इसके क्रम विकास और क्रम संकोच के निरंतर प्रवाह का तात्पर्य और उद्देश्य क्या है वेदांत इसका जो उत्तर देता है वह यह है कि वह अनंत ब्रह्म का एक खेल है संपूर्ण अद्वितीय ब्रह्म को बिना असंपूर्ण बनाए हम उसमें अभिप्राय का आरोप नहीं कर सकते सृष्टि करने को बाध्य करने के लिए अवश्य ही संपूर्ण अनंत का कोई अभिप्राय नहीं होगा अनंत को सर्वतोभावेन मुक्त और स्वतंत्र होना चाहिए और यह सापेक्ष और शांत की कल्पना ही उस निरपेक्ष और अनंत के अस्तित्व को सूचित करती है एकमेवा द्वितीय ब्रह्म ही वास्तव में एकमात्र सत्ता है और ज्ञान और आनंद के उस असीम महासागर में यह विश्व केवल एक बिंदु के समान है वह अपने आप से ही खेलता है और इस परिदृश्यमान जगत के रूप में प्रकट होता है इन भिन्न भिन्न असम्पूर्ण वस्तुओं के रूप में वह अभिव्यक्त होता है और साथ ही उसके पूर्णत्व और अखंडत्व का ऐश्वर्य ज्यों का त्यों बना रहता है इस दृश्य संसार में वह क्रियाशील है और निष्क्रिय भी वह दूर भी है और समीप भी वह सबके भीतर विद्यमान है और बाहर भी है तदेजती तन्नई जति तदूरे तद्द के तदंतर सर्वश्य, से सर्वस्व तदुसर्वस्या बाजित ईसावासोपनिषद जिस प्रकार जाल में बैठा हुआ मकड़ा जाल फैलाता है और धागों में पुनः समेट लेता है जिस प्रकार बिना किसी प्रयत्न के मनुष्य के सिर पर बाल उगते हैं उसी प्रकार ज्ञान एवं आनंद के उस असीम महासागर से यह विश्व निकलता है और पुनः उसी में विलीन हो जाता है नाभि पूर्ण जथोर्ननासृज्य गृहणते चथाभ्या ओषधय संभवती यहालोमानी तथा क्षरा संभवतीह विश्व मुंडोकोपनिषद